ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण का सिद्धांत है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तत्वशी वाक्यांतर्गत तुम पदार्थ का शोधन जिसका ठीक ठीक नहीं हुआ उसे तुम पदार्थ शोधन के लिए श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है श्रवणादि की आवृत्ति से तत्पदार्थ तुम पदार्थ का ठीक ठीक शोधन होने पर तत्वसी वाक्यर्थ बोध हो जाता है अन्यथा नहीं होता इस सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए आक्षेप समाधान किया जा रहा है कुछ अधिक आशंका करने के उद्देश्य सिद्धांतियों ने जो ये बताया था कि जिनका पूर्व जन्म के अभ्यास वशात तत्वम पदार्थ शोधन ठीक ठीक हो गया है उन्हें एक बार श्रोत तत्त्वमसि वाक्य से ही अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है फिर उनके लिए श्रवणादि आवृत्ति अनावश्यक है ये जो कहा था कहते ये कहना युक्तुक्त तब हो सकता है जब ऐसा कोई अधिकारी हो कि उसे एक बार सूत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता हो ऐसा कोई अधिकारी मिले तब तो ये कहना ठीक है लेकिन कहते हैं ऐसा कोई अधिकारी का होना संभव नहीं है हुँ? हस्ता मलकाचार्य जी को भाष्यकर भगवान के चार शिष्यों में से जो हस्तामलक आचार्य नाम के शिष्य थे भगवान भाष्यकार को कोई स्वाध्याय नहीं कराना पड़ा इसलिए उनका नाम हस्तामलक पड़ा एक बार भाष्यकार भगवान से तत्वोपदेश सुनकर के उनकी तत्व में स्थिति हो गई और रामकृष्ण परमहंस जी को तोतापुरी ने एक बार तोदापुरी जी ने ज्ञान करा दिया तो उन्हें अनुभूति हो गई पहले तो उनका उपदेश सुनने के लिए ही माता की आज्ञा लिए बिना वे तैयार नहीं हो रहे थे जब माता की आज्ञा हुई कि तुम्हारा ही थी करेंगे जरूर तुम उनका उपदेश ग्रहण करो तो एक बार बताया और स्वरूप निष्ठ हो गए ऐसे लोग होते हैं कृतोपास थी पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे कोई होते नहीं हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी के अनुसार सुख दुख, दुख, दुख मोहादि जो धर्म हैं वे आत्मा के गुण हैं समुआ संबंध से आत्मा में रहते हैं और वे आत्मा के गुण होंगे तो दुखादि गुणों से युक्त आत्मा रहेगा ही और अहम दुखी इस ज्ञान को प्रमा माना जाएगा सत्य माना जाएगा मीमांसक वैशेषिक नयायिकों के अनुसार मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं यह ज्ञान प्रमा है और ये सबको हो रहा है अनुभव दुखित्व आदि का ये जो दुखित्वादि का अनुभव है यह दुख से असंश्लिष्ट निरतिशय चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं ऐसे अनुभव को नहीं होने देगा दोनों का विरोध है मैं दुखित्वादि धर्म से युक्त हूँ और ये तो स्वयं का हो बता रहा है तत्वमसी वाक्य बता रहा है कि दुख रहित निरतिश आनंद स्वरूप निर्विकार चेतन तुम हो तो ये दोनों अनु तत्वमसी वाक्य से प्रतिपादित स्वरूप और स्वयं के अनुभव में आने वाला आत्मस्वरूप एक दूसरे से विपरीत है इसलिए जिस आत्मस्वरूप का दुखित्वादि ते अनुरूपेण अनुभव हो रहा है सबको तो उनमें से किसी को भी मैं दुख रहित तो चिदानंद स्वरूप हूं ऐसा अनुभव नहीं होगा ये आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया इस आक्षेप का निराकरण सिद्धांती न इत्यादि से कर रहे हैं और सिद्धांतियों ने कहा कि जैसे दृष्टांत तो उभयत होता है ना और यहां आक्षेप करने वाले और आक्षेप का निराकरण करने वाले दोनों की सम्मति जिसमें होगी उसे दृष्टांत के रूप में रखा जाएगा तो सिद्धांति आक्षेपकर्ता को समझा रहे हैं कि तुम जिन दुखित्वादी प्रतीति को प्रमा मान रहे हो वह प्रमाण ही भ्रम है ये समझाना है दुखितवादि अनुभव मिथ्या है सत्य नहीं है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताना पड़ेगा जिस अनुभव को पूर्व पक्षी मिथ्या समझते हैं वह अनुभव दृष्टांत के रूप में बताना पड़ेगा तो आक्षेप करता मीमांसक वैशेषिक न्यायिक स्थूल शरीर रूप आत्मा को नहीं मानते हैं। स्थूल शरीर को आत्मा का भोगायतन मानते हैं, उससे भिन्न मानते हैं आत्मा को इंद्रियों को भोगोपकरण मानते हैं, आत्मा उससे अलग है और मन को भी करण कोटि में लेता है। तो ये जो अन, स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश इसी को चार वाक आत्मा मानते हैं और चार वाकों का स्थूल शरीर को ही आत्मा मानना भ्रांति है इसे वेदांती को समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ये मीमांसक वैशेषिक और न्यायिक की चार वाक्यों को समझाते हैं कि अन्नमय कोष प्राणमय कोष और मनोमय कोष ही जो आत्मा मान रहे हैं वे चारवाक विशेष अरुण चारवाक विशेषों का देहादि का आत्मरूप से अनुभव मिथ्या है भ्रम है इसे समझाते हैं को वैशेषिक नैयिक का अर्थ है ये तीनों हादि आत्म प्रत्यय को भ्रम मान रहे हैं ये है ना लेकिन दुखी अहम सुखी अहम क्रोधी अहम इत्यादि अनुभव को वे परमा मानते हैं क्योंकि दुख सुख क्रोध इसे वे आत्मधर्म मानते हैं समुवाद सम्बन्ध आत्मा का गुण मानते हैं तो सिद्धांति ये बता रहे हैं कि जैसे वे तीनों कोष अनात्मा है ऐसे आप जिस चतुर्थ कोष को आत्मा समझ रहे हो वह भी अनात्मा ही है आत्मा नहीं है नैयायिक वैशेषिक और मीमांसकों की इस भ्रांति इस अनुभव को दुखितवादी अनुभवों को मिथ्या है इसे समझाने के लिए वेदांतियों का समर्थन सांख्य और योगी भी करते हैं वे भी विज्ञान में कोष को आत्मा नहीं मानते आनंदमय कोष तक पहुंचते हैं इसलिए उनके अनुसार भी ये दुखित प्रत्यय मिथ्या है तो मीमांसकों मीमांसकों को न्यायिकों को वैशेषिकों को यह देहात्म प्रत्यय जैसे आप मिथ्या मान रहे हो ऐसा दुखित आदि प्रत्यय भी मिथ्या ही हैं, ये सिद्धांति कह रहे हैं और ये मिथ्या प्रत्यय होने से मिथ्या विमान होने से तो जैसे ये मनुष्योंहम इस प्रत्यय के साथ मिथ्या प्रत्यय के साथ विरोध होने पर भी आप विज्ञान मय को आत्मा मान रहे हो इस देहादि को ही आत्मा नहीं मान रहे हो उनमें आत्मत्व तो निर्धारित कर रहे हो ऐसे इस मिथ्या दुखी अहम सुखी अहम इत्यादि अभिमान का विरोध विरोध नहीं माना जाएगा तत्वमशी वाक्यार्थ अनुभव के प्रति वो तो प्रमा है और दुखित्वादि अनुभव मिथ्या है मिथ्या का अर्थ है वस्तुतः आत्मा दुखी नहीं है उसमें दुखित्व आरोपित है दुख धर्म जिसका है उसके अविद्यक तात्म्य संसर्गस है जैसे धहाकत तो धर्म अग्नि का है उसके संपर्क से स्वरूपतः शीतल जल में भी दाहकत्व का आरोप होता है ऐसे स्वतः निर्दुख आत्म स्वरूप में दुःख धर्मवान अंतकरण के विज्ञान अंत करने ने उनके अनुसार विज्ञानमय कोष और उस विज्ञानमय कोष का अविद्यक ता संसर्ग होने से विज्ञानमय कोश का दुखित्वादि धर्म स्वतः दुखित्वादि धर्म से रहित आत्मा में आरोपित होता है ये कहा गया अब आ, ये मित, इसलिए मिथ्या हुआ मिथ्या होने से तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है जिनके दृष्टि में जिनको तोम पदार्थ का शोधन ठीक ठीक हुआ है उनके दृष्टि में विज्ञानमय कोष मैं हूँ यह भी भ्रम है देहो अहम के तरह और आनंदमय कोष आत्मा है यह भी भ्रम ही है और वेदांत को तम लक्षार्थ जैसा चाहिए तत्पद लक्षार्थ जैसा वेदांत बताता है वैसा ही तत्व पदार्थ का निर्धारण जिनका हो गया है उन्हें दोनों का अभेद रूप वाक्यर्थ अनुभव करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हो जाएगी यह बात सिद्धांती बता रहे हैं इसके लिए हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि दिहादी वद एव चैतन्याद वही उपलभ्यमान दुखित्वादी नाम सुसुप्ता दिशु चन अनुवृत्त यहाँ तक की चर्चा हो गई है ना कि क्यों दुखित्वादि अभिमान मिथ्या है कहते इसलिए कि जैसे देहादि वास्तविक आत्मा जो चित्त स्वरूप है चेतन है उससे बाहर है उसका दृश्य है एक हेतु है देहादि के तरह ही दुखादि धर्म का चैतन्य से बाहर उपलब्ध होना दूसरा हेतु है कि आत्मा का यदि स्वरूप होते है दुखित्वादि तो कभी आत्मा को छोड़ते नहीं जहाँ आत्मा की अनुवृत्ति होगी वहाँ ये भी चले जाते हैं लेकिन सुसुप्ति में समाधि में मुक्ति अवस्था में चिदानंद स्वरूप आत्मा तो है और ये दुखितवादी नहीं है इससे निश्चित होता है कि दुखित्ववादी आत्मा का व्यभिचारी धर्म है। जब तक उपाधि रहेगी तब तक प्रतीत होता है और उपाधि के न रहने पर वह नहीं अनुभव में आता इसलिए हो गया आगे है भाष्य में चैतन्य से तो सुसुप्ते अनुवृत्ति आमनति यद तश्यति पश्य वै पश्यति, तो चैतन्य की यानी आत्मा का जो स्वरूप है चैतन्य उसकी अनुवृत्ति तो सुसुप्ति में और सुसुप्ति उपलक्षण है समाधि और मुक्ति का तो सुसुप्ति में समाधि में मुक्ति में भी अनुवृत्ति आती है आत्मा के स्वरूप की चैतन्य की इसलिए आत्मा को चित्त स्वरूप माना जाएगा और बाकी को माना जाएगा आरोपित आत्मा का चैतन्य स्वरूप माना जाएगा प्रज्ञान घन उसे माना जाएगा तो कहा कि यह चैतन्य आत्मा का चैतन्य स्वरूप है और उसकी अनुवृत्ति सुसुप्ति में होती है ऐसा आप कैसे कहते हो इसका ज्ञापक प्रमाण तो ब्रहदारण्य श्रुति बताई जा रही है कि यद वही तन न पश्यती पश्यन वही तन न पश्यति कहते सुसुप्ति अवस्था में जो कहा जाता है किंचित ना वेदि समझ नहीं जाना अज्ञान तो कहते हैं वह देख करके ही जान करके ही कह रहा है पश्यन वह न पश्यति पश्यती सुसुप्ति में जो नहीं है उसे नहीं देख रहा है और जो है उसे देख रहा है उसे देख करके कह रहा है कि द्वैत को नहीं देख रहा है जागृत अवस्था में जो त्रिपुटी दिख रही थी उस त्रिपुटी को नहीं देख रहा है स्वप्न में भी जो कल्पित त्रिपुटी थी द्वैत था वह द्वैत नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां है नहीं द्वैत और है अज्ञान तो अज्ञान को देख रहा है इसलिए अज्ञान को देख करके ही कह कर रहा है कि नहीं न पश्चेती ये हो जाता है तस्मात तो, इसका अवतरण है टीका में निर्दुखे चिदात्म दुखादी वाक्यार्थ अनुभवो न इत्याह तस्मादिति कहते हैं, जो कर्दुख है निर्दुखे चिदात्मनी तो दुख रहित तो जो चिदात्मा है उसमें चिदात्मा ने चित स्वरूप दुख रहित चिद स्वरूप चिदात्मा का अर्थ निकले का दुखी, दुख, दुखादी धियो भ्रांति जो दुखादी अभिमान है दुखित्वादि अभिमान वह भ्रांति है इसलिए वाक्यार्थ अनुभव न विरुद्धे तत्वमसी वाक्यार्थ का अनुभव होने में कोई आपत्ति नहीं है न विरुद्ध थे इत्याह अब उपसंहार करते हुए कह कर रहे हैं आक्षेप का निराकरण हुआ ना उस निराकरण का उपसंहार है कि तस्मात सर्व दुख विनिर्मुक्तिक चैतन्य अहम इति अहमेश आत्माुभ यही वाक्यर्थ अनुभव है तत्वसी वाक्य वाक्य से होने वाला उसके अर्थ का अनुभव का स्वरूप ये रहेगा तस्मात दुखिवादी अनुभव अनुभवस्य भ्रांति ये तस्मात् अर्थ निकलेगा दो दुखित दुखित्वादी अनुभव हैं, वह भ्रांति रूप होने से तस्मात् अर्थ सर्व दुख विनिर्मुक्त एक चैतन्यात्मक अहम तो समस्त दुखों से रहित एक चित्त स्वरूप ही मैं हूँ यह वाक्यार्थ वाक्या हो सकता है इसमें कोई विरोध नहीं है अब नच एवं इसका अवतरण है टीका में अनुभवे जाते आवृत्त्यादि अनुष्ठान किन्नश्यात सैत आह नच एवं इति अब शंका करने वाले कहते हैं मान लिया तत्वसी वाक्यर्थ अनुभव हो जाता है दुखित्वादि अनुभव मिथ्या होने से तो पूर्व जन्म के अभ्यास अभ्यासवशात जिनका ये आ, तत्वम पदार्थ शोधन हो गया और इस जन्म में एक बार श्रुत तत्वसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध हो गया तो ऐसे लोगों को ज्ञान होने के बाद भी श्रवणादि की आवृत्ति करने में क्या आपत्ति है माना जा ज्ञान होने के बाद भी श्रवणादि साधनों की आवृत्ति जरूरी है ये आक्षेप करने वाले कह रहे हैं कि अनुभवे जाते भी यानी तत्वशी वाक्यार्थ अनुभव होने पर भी आवृत्त्यादि अनुष्ठानम किन्न न सत तो आवृत्त्यादि का अनुष्ठान क्यों न होगा इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि न चं आत्मा न एवं आत्मा अनुभवत किंचित अन्यत कृत्यम अवशिष कहते हैं जो आत्मा को समस्त दुखादि अनात्म धर्मों से रहित तो चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में अनुभव कर रहा है एवं शब्द से लेना है तत्वमसी वाक्य तोम पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है त्व पदार्थ में तत्पदार्थ रूपता बता रहा है न तत्वमसी वाक्य और तत्पदार्थ है समस्त दुखादि धर्मों से रहित चिदानंद स्वरूप अरो तत्पदार्थ समस्त दुखादि से रहित चिदानंद स्वरूप मैं हूं ऐसा स्वयं का ब्रह्म के रूप में जो अनुभव कर रहा है हाथ में रखे हुए आवले के तरह उसे सुस्पष्ट संशय विपर्य रहित ब्रह्म मय के रूप में अनुभव में आ रहा है जिसे जो ब्रह्मनिष्ठ है उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता उसे गीता ने कहा एत बुद्धवा बुद्धिमान सत्त कृत कृत्यश्च भारत एक है वही पुरुषोत्तम तत्व यानी ब्रह्म और ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाला उसे कहा जा रहा है कि नहीं वह किसी कर्तव्य विशेष का अधिकारी उसका कोई भी अपने लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता कृतकृत्य हो जाता है इसलिए कहा कि आत्मानमुभवत किंचितो अन्यत कृत्यम नशिष्य दूसरा कोई भी कृत्य अवशिष्ट नहीं रहता तथाच श्रुति अब ये तो भाष्कर भगवान ने कहा वाक्यार्थ वाक्या करने वाला कृतकृत हो जाता है यही तत्वशी वाक्यार्थ अनुभव का फल है कृतकृत्यता इसका ज्ञापक कोई शास्त्र वचन भी चाहिए न इसलिए श्रुति और स्मृति का वचन यहाँ पर बताया जा रहा है जो ये बता दें कि मैं चिदानंद स्वरूप हूं ऐसा अनुभव करने वाला कृतकृत्य होता है उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता ऐसा बताने वाला अनुभव ये जो ये प्रमाण ये अनुभव कृतकृत्य कराता है इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है तथाच, च्रुति किम प्रजया कैष्यामो ये शा आत्मा आत्मा अयक इति आत्मविद कर्तव्या दर्शयती किं प्रजया कश्याम अयम् आत्मा अयम आत्मा इति श्रुति ऐसा लगाना यह जो श्रुति है यह जो आत्मज्ञानी है तत्वशी वाक्यार्थ का करामम्लकवत्त अनुभव कर रहा है उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता समस्त कर्तव्यों का अभाव उसके लिए व्यक्तिगत प्रयोजन किसी कर्तव्य साध्य शेष नहीं रहता ये बता रहा है, है? हाँ हाँ अनुष्ठे जो भी साधन है भैरंग अंतरंग ये सब भैरंग अंतरंग साधन तो ज्ञान के हैं ना नो ज्ञान जिसको हो गया है अवाना पादक आवरण निवृत्त हो गया है हाँ। और आप काम ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है जो उसे फिर इन साधनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा कोई सिद्ध नहीं होगा कर्तव्य का प्रयोजन ये यहाँ प्रकार है वो होती हैं, विधेय नहीं है और जहां कहीं ओ वेदांत के दो पक्ष हैं ना, एक आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार हैं, ये मानते हैं वे साक्षात्कार उसी को कहते हैं जिसके होने से आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाए नहीं तो परोक्ष ही रहता है साक्षात्कार नहीं माना जाता आभानापादक आवरण निवृत्त होने के बाद वह होता है और आभाना आवरण निवर्तक त्वमसी वाक्यर्थ ज्ञान का ही नाम है साक्षात्कार उससे पहले तक वो परोक्ष है परोक्ष और अपरोक्ष दोनों मानते हैं उनके अनुसार और जो ये कहते हैं कि तत्वमसी वाक्य सन्निहित अर्थ विषय अपरोक्ष ही कराता है परोक्ष नहीं तो उनके अनुसार फिर अपरोक्ष की दो स्थितियां हैं दृढ़ अपरोक्ष दृढ़ अपरोढ़ अपरोक्ष तो जिनको हुआ है उनको उनके अपरोक्ष में अधता है संशय विपर्य साहित्य उस संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए वृत्ति की जरूरत है वो साक्षात्कार ही माना जाएगा लेकिन अदृढ़ उन्हें जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलता क्योंकि अभी अवानापादक आवरण विद्यमान है उस मत में साक्षात्कार के साथ ही साथ जो संशय विपर्य चित्त में बैठे हैं उनकी निवृत्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति का आवर्तन सार्थक बनता है और जब संशय विपरीय निवृत्त होंगे तो दृढ़ अपरोक्ष माना जाएगा उससे आभानापादक आवरण सर्वथा बाधित होगा उस समय फिर जीवन मुक्ति का आनंद उसे स्वभावत प्राप्त होता है उसे मय के रूप में कभी चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का विस्मरण नहीं होता और संशय विपर्यग्रस्त साक्षात्कार जिसका है वह तो संशय विपर्य के बलवत् अवस्था में विस्मरण भी होता है इसलिए चिदानंद उसे स्फूरित नहीं होगा मय के रूप में तो जीवन मुक्ति नहीं मानी जाएगी ऐसा होता है तो किं प्रजया क्या ये नो अयमा अयोकित आत्मविद कर्तव्या दर्शयती आगे हैं स्मृतिरपी यानी श्रुति ने जो आत्मा का अनुभव कर रहा है ने नृढ़क्ष जिसको है जिस अप्रोक्ष के होने से आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है ऐसा अप्रोक्ष जिनको हुआ है उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है ये बताने वाली ये श्रुति है ये कहा भाष्कर भगवान ने और गीतारूप स्मृति भी ये बता रही है दृढ़ अप्रोक्ष अनुभव आत्मा का जिन्हें हुआ है उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता